अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक के द्वितीय खंड के छठवे मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है छठवे मंत्र में ब्रह्मज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति और अदृष्ट फल विधेयुक्ति बताया जा रहा है श्रुति के आधार पर तथा तो स्मृति के आधार पर ब्रह्म ज्ञान का जो अदृष्ट फल है विधेयमुक्ति वह प्राप्त होती है किसी मार्ग से जाकर के नहीं अपितु ब्रह्मज्ञानी का शरीर जहां छुटा वहीं अपने अपरिचिन्न ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होता है ब्रह्मज्ञ इसलिए उसके विधेय कैवल्य की प्राप्ति के लिए दृष्टांत बताए महाभारत में दो व्यास जी ने एक तो जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का पदचिन्ह आकाश में नहीं देखा जा सकता और दूसरा जलचर जो मछली आदि हैं उनका पदचिन्ह जल में नहीं दिखता है ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटने पर ब्रह्मज्ञानी की जो विधेय मुक्ति हुई उसको देखेंगे कि किस मार्ग से गया क्या हुआ तो कहीं पद चिन्ह नहीं मिलेगा क्योंकि उसका जाना नहीं होता जाना न हो तो चिन्ह पड़े ये शकूनी नवाकाशे जले वारीचर वा से चदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवता गति इस महाभारत के श्लोक के माध्यम से बताया गया और अनध्वगागासु पार विष्णव इस श्रुति के आधार पर भी बताया गया अधिक का अर्थ है संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं जो मुमुक्षु हैं वे मोक्ष का साधन निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त करते हैं तो फिर अनध्व हो जाते हैं अध्वग कहा जाता है तीन मार्ग में से किसी न किसी एक मार्ग में गमन करने वाले को अध्वग कहा जाएगा और उत्तरायण मार्ग त्रय में से किसी एक मार्ग में उसको जाना होता है जिसे देश से परिच्छिन्न फल प्राप्त करना है मोक्ष तो देश से परिचिन नहीं है अपरिछिन्न है इसलिए आकाश के तरह व्यापक होने से जैसे आकाश को प्राप्त करना चाहता है जो उसे आकाश को प्राप्त करने के लिए जहाँ वह है वहीं उपलब्धि होती है कहीं जाना आना नहीं पड़ता आकाश के तरह व्यापक मोक्ष प्राप्त करने वाले को भी कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है तो जाने आने की जरूरत न होने से उसके लिए मार्ग ही नहीं है तो वह अन्व हो जाता है मार्ग रहित हो जाता है का मतलब अपरिचिन्न ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है तो ये श्रुति और स्मृति ने ब्रह्मज्ञान का फल अपरिचिन्न सर्वात्म भाव की प्राप्ति है ये बताया यही अर्थ युक्ति भी बताती है ब्रह्मज्ञान का फल मोक्ष देशे से है व्यापक है इसे युक्ति भी बताती है इसे कहा जा रहा है देश परिछिन्ना ही गति ही संसार विषय एव इत्यादि भाष्य वाक्य से इस भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में कि तर्क मोक्षो वक्तव्य इह देश परिछिन्न ही इत्यादि तो तर्क यानी युक्ति तो तर्क तो भी का अर्थ निकलेगा युक्ति से भी यने जहां ब्रह्म ज्ञानी का शरीर छूटा वहीं मोक्ष ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त होता है ये निश्चित होता है इसलिए ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त तो जो साधन है उनका फल संसार अंतपाति होता है देश परिचिन्न उसे कह रहे हैं पहले कि देश परिचिन्ना ही गति ही संसार विषया एव गति यानी फल तो जो देश से परिच्छिन्न फल हैं चाहे लोकत्रय यह लोक पितृलोक और देवलोक ये माना जाता है कर्म का फल और इन कर्मों के फल के प्रापक तीन साधन हैं प्रजा कर्म उपासना पृथ्वी लोक यानी मनुष्य लोक की प्राप्ति का साधन है पुत्र पुत्रेन अयम लोको जयय ये एक श्रुति वाक्य है तो पुत्र रूप साधन का जो फल है मनुष्य लोक की प्राप्ति शरीर छूटने पर भी मनुष्य लोक में ही रहना ये संभव है ये कहा जाता है कि आत्मा ही पुत्र रूपे न पिता ही एक अपने अंश रूप से पुत्र के रूप में प्रकट होता है इसलिए पित्री शरीर चला जाने पर भी पुत्र रूप से वह इसी मनुष्य शरीर में रहता है तो पुत्रेण अयम लोको हो तो पुत्र रूप जो साधन है ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त साधन है उसका फल जो मनुष्य लोक की प्राप्ति है वह संसार अंत पाती हैं परिचिन्न है देश से इसलिए वह मार्ग से होती है उसके लिए मार्ग की जरूरत आना जाना होता है कर्म का फल पितृलोक यानी स्वर्ग है वो दक्षिणायन मार्ग से प्राप्त होता है और विद्या देवलोक इसमें विद्या शब्द का अर्थ है उपासना और देवलोक शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक तो उपासना का फल ब्रह्मलोक भी उत्तरायण मार्ग से जाकर के प्राप्त होता है तो जो भी मार्ग त्रय से प्राप्त होने वाला फल है वह संसार विषय है क्या अर्थ है संसार अंतपाती है संसार अंतर्गत है विषय शब्द का अर्थ है अंतर्गत संसार अंतपाती ही देश परिच्छिन्न फल है गति है का अर्थ ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि परिछिन्न साधन साध्यवात् तो जो पुत्रादि साधन है वे परिचिन्न है और इन पुत्रादि परिछिन्न साधनों से प्राप्त होने के कारण माना जाएगा संसार अंतपाती ही यह देश परिचिन्न फल है और जो ब्रह्म है, वह तो देश से अपरिछिन्न है भूमा है व्यापक है, वो भी फल हैं ब्रह्मलोक है ना, लोक का अर्थ है फल ब्रह्मएवलोक ब्रह्मलोक ब्रह्मात्मक फल वह देश से परिचिन्न नहीं है जो देश से परिचिन्न फल हैं आदि संसार अंतर्गत है और ब्रह्मा रूप जो फल है वह संसार अंतर्गत नहीं है क्यों देश से अपरिछिन्न होने से तो ये कहते हैं कि ब्रह्म तू समस्तत्वात् समस्तत्वात का अर्थ है व्यापकत्वात् सर्वगतत्वात् देश अपरिछिन्न ये समस्त शब्द का अर्थ निकलेगा कि समस्त होने से यानी देश अपरिचिन्न होने से ब्रह्म तो न देशे न देश परिच्छेदे न गंतव्य उसे कहीं स्थान विशेष में जाकर के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है देश से अपरिछिन्न होने से समस्त होने से आकाश के तरह यदि कर्म फल के तरह देश परिचिन्न हो जाएगा ब्रह्म भी तब तो उसे मानना पड़ेगा सावयोग और सादी शांत अनित्य ये सब मानने की आपत्ति आएगी इसे आगे कह रहे हैं कि यदि ही देश परिचिन्नम ब्रह्म सियात अन्य फल के तरह ब्रह्म को भी देश से परिचिन मानेंगे अव्यापक मानेंगे तो मूर्त द्रव्यवत तो द्रव्य है दो प्रकार के मूर्त अमूर्त और मूर्त द्रव्य कहा जाता है क्रियावान द्रव्य को क्रियावत्व तार्किकों ने माने हैं नौ द्रव्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा ये नौ द्रव्य हैं। इनमें से पांच द्रव्य हैं मूर्त और चार द्रव्य हैं अमूर्त जो अमूर्त पांच द्रव्य चार द्रव्य हैं वे देश से अपरिछिन्न है चार हैं कौन अमूर्त द्रव्य आकाश देश से अपरिछिन्न है काल वो भी देश से अपरिछिन्न है तार्किकों के अनुसार तो आकाश काल दिशा और आत्मा ये चार द्रव्य हैं देश से अपरिच्छिन्न उनके अनुसार व्यापक और बाकी जो पांच द्रव्य हैं पृथ्वी जल तेज वायु और मन ये मूर्त द्रव्य हैं मूर्त हैं अव्यापक है व्यापक नहीं है वह आकाश की तरह देश से अपरिछिन्न नहीं है परिचिन्न है और जो मूर्त द्रव्य होते हैं वे सावयो होते हैं आद्यंतवत होते हैं अनित्य होते हैं तो आत्मा को यदि देश से परिचिन्न मानेंगे ब्रह्म को तो क्या होगा उसे पृथ्वी आदि के तरह मूर्त द्रव्य मानना पड़ेगा मूर्त द्रव्य ही परिच्छिन्न होते हैं अमूर्त द्रव्य व्यापक होते हैं तो ब्रह्म है नौ द्रव्य में से आत्मा रूप द्रव्य आत्मा के दो प्रकार हैं परमात्मा जीवात्मा परमात्मा ही ब्रह्म है उनके यहाँ तो ये जो पर आत्म ब्रह्म है इसे यदि देश से परिचिन मानेंगे तो फिर पृथ्वी आदि के तरह उसे मूर्त द्रव्य मानना पड़ेगा और मूर्त द्रव्य होगा तो पृथ्वी आदि में देखा जा रहा है वे मूर्त होने से सवयव है उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं अन्य आश्रित हैं जो घटा दिए हैं वे अपने अवयव कपाल आदि के आश्रित हैं तो अन्य आश्रित हो जाता है मूर्त द्रव्य और अनित्य होता है उत्पत्ति विनाशिल होने से तो ऐसा ब्रह्म को भी मानना पड़ेगा कब यदि देश से परिचिन्न मानेंगे तो तो ये कहते हैं कि यदि ही देश परिचिन्नम ब्रह्म को देश से परिचिन्न माना जाए यदि तो मूर्त द्रव्यवत मूर्त द्रव्य कहने से पृथ्वी जल तेज वायु और मन को लेना एक तो, वो मूर्त द्रव्य जैसे आद्यन्तवत होते हैं आदि यानी उत्पत्ति अंत यानी विनाश और का अर्थ है वाला आदि वाला अंत वाला का अर्थ है उत्पत्ति विनाश वाला मानना पड़ेगा ब्रह्म को जैसे घट आदि मूर्त द्रव्य होने से उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं और अन्याश्रित यानी असावय होने से अन्याश्रित या अपने अवयवों के आश्रित मानना पड़ेगा उनको और सवयवम तो अवयव के आश्रित होगा तो सावयव हो जाएगा और अन्यम कृतकंच यानी कार्य कृतक करते कार्य को अनित्य होगा और कार्य रूप होगा कृतकंच कौन ब्रह्म ये सब दोष ब्रह्म में मानने की आपत्ति आएगी आद्यंतवान ब्रह्म को मानना उचित नहीं है ब्रह्म का जन्म ब्रह्म का नाश ब्रह्म को ब्रह्म तो सर्व आश्रय है वेदांत सिद्धांत के अनुसार और देश परिचिन्न होगा तो अन्य आश्रित मानना पड़ेगा ये भी दोष है और निरावयव है ब्रह्म निष्कल है उसे सावयव मानने की आपत्ति आना यह भी दोष है वह नित्य है उसे अनित्य मानने की आपत्ति आना ये भी दोष है वह कार्य कारण से अतीत है उसे कृतक यानी कार्य मानना पड़े ये सब दोष है इन दोषों को स्वीकार करने की आपत्ति आएगी ब्रह्म को देश से परिचिन्न मानने पर अव्यापक मानने पर और न तु एवं विधम ब्रह्म भवितुम अरहति जो ऐसा होगा उत्पत्ति विनाशील अन्याश्रित अनित्य और कार्य वो ब्रह्म नहीं हो सकता ब्रह्म का लक्षण ही उसमें नहीं घट रहा है। अतः तत्प्ति नेश परिचिन्ना भविम युक्ता तो ब्रह्म देश परिचिन्न न होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्प्राप्ति यानी ब्रह्म की प्राप्ति वो देश परिचिन्न नहीं होगी देश स्वर्ग की प्राप्ति देश परिचिन्न है मनुष्य लोक की प्राप्ति देश परिचिन्न है ब्रह्म लोक की प्राप्ति देश परिचिन्न है संसार अंतर्गत है ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति को ब्रह्म देश से अपरिछिन्न होने से देश परिचिन्न नहीं कहा जा सकता तो नेव देश नवी तुम युक्ता ये हुआ इसलिए क्या होगा तो कहते अपिच तो ब्रह्म फिर देश से अपरिछिन्न ये निश्चित हुआ और ब्रह्म ही मोक्ष हैं इस प्रकार मोक्ष देश से अपरिछिन्न है ये निश्चित हुआ आगे हैं अभी चविद्यादी संसार बंधन बंध अपनयनम अपनयनमें मोक्षम इच्छी ब्रह्मविदो कहते हैं जो ब्रह्मविद हैं वे मोक्षम इच्छन्ति जिज्ञासुओं को ब्रह्म मुमुक्षुओं को मोक्ष चाहिए लेकिन कैसा मोक्ष चाहिए आविद्यादि संसार बंध अपनयनम एवं ये मोक्ष है आविद्यादि जो संसार बंधन का कारण है अविद्या और आदि शब्द से काम कर्म अविद्या काम कर्म यही संसार यानी जन्म मरण रूप बंधन के हेतु है और उसकी निवृत्ति समूल संसार की निवृत्ति अपनयन का है निवृत्ति यही मोक्ष जनों को अपेक्षित है ये नहीं किसी लोक विशेष में जाकर के वहाँ इष्ट देव के चरणों में निवास करना ये मोक्ष मुमुक्षुओं को अपेक्षित नहीं अपितु जन्म मरण के हेतु अविद्या काम कर्म की निवृत्ति ये मोक्ष मुमुक्षुओं को अपेक्षित है और न तु कार्यभूतम और ये मोक्ष स्वरूप है और आत्मा कार्य रूप नहीं है ज्ञान का फल होने से कार्य तो होता है कर्म फल और ये जो संसार बंधन की निवृत्ति अविद्या अविद्यादि की निवृत्ति ये तो मात्र अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान का ही फल है और वो ज्ञान का फल आविद्यादि की निवृत्ति आत्मरूप है ब्रह्म रूप है ब्रह्म से भिन्न नहीं इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं तदपिनात्त्मातिरिक्त आशय न आह न तो इत्यादि तदपिने ने ये अविद्यादि संसारबंध अपनयनम अभी अविद्यादि संसार बंधन का अपनयन रूप जो मोक्ष है। वह मोक्ष आत्म स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है आत्म स्वरूप ही है जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प की जो निवृत्ति हुई वह रस्सी से अलग नहीं है रस्सी रूपा ही है अध्यस्त की निवृत्ति अधिष्ठान स्वरूप हुआ करती है अध्यस्त अविद्या आदि संसार बंधन की निवृत्ति उसके अधिष्ठान आत्मरूप रहेगी इसलिए ये कहा कि न तू कार्यभूतम कार्यरूप मोक्ष नहीं चाहते तो ब्रह्मलोकादि की प्राप्ति तो कार्यभूत मोक्ष है वो अनात्मा है अनात्मा की प्राप्ति है आत्म प्राप्ति नहीं तो इस प्रकार ये जो ब्रह्मज्ञान का फल विधेय कैबल्य की प्राप्ति यह व्यापक होने से आ, कहीं दे आने जाने से नहीं होती अपितु परिचिन्न उपाधि का छूट जाना ही अपरिछिन्न ब्रह्म भाव की प्राप्ति है और वो जहाँ उपाधि छुटी वहीं अपरिचिन्नता की प्राप्ति होती है ये कहा गया अब ये जो ब्रह्म ज्ञानी का और अज्ञानी का दोनों का भी शरीर छूटता है लेकिन ये कहा था पूर्व मंत्र में कि ब्रह्मज्ञानी का शरीर पात काल, परांत काल कहा जाता है और अज्ञानी का शरीर पात काल शरीरपातकाल अपरातकाल माना जाता है क्योंकि अज्ञानी के तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और जहाँ उसका जन्मांतर होना है वहाँ वो शरीर रूप उपाधि चली जाती हैं इसलिए गीता के पंद्रहध्याय में कहा गया मन षाइंद्रिया प्रकृति स्थानीकर्षति शरीर यद्वापनोति युतरा मतीश्वर गृही तायाति संयाति यहाँ सैत तो जैसे किसी बगीचे में फूल खिले हुए हैं सुगंधित तो, वहाँ से हवा गुज़रती है तो फूलों के पराकणों को अपने साथ लेकर के जाती हैं और उन पराकणों के आश्रित तो सुगंध भी वायु के साथ चली जाती हैं ऐसे ही जब प्राण वायु यहाँ से निकलती हैं जीवात्मा जब निकलता है एक शरीर से तो इसमें सूक्ष्म शरीर के तत्वोभूत जो पांच प्राण पाँच कर्मेंद्रिया पाँच ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि अपने अपने गोलकों में स्थित हैं उन्हें कहा गया प्रकृति मन सष्टानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी या अपने अपने गोलक में स्थित जो मनादि इंद्रिया है इन्हें गृहत्वा संज्ञाति साथ में लेकर के चला जाता जीवात्मा अज्ञानिका वो कब ले जाता है तो कहते हैं शरीरम यद वापनोती पित्रामतीश्वरा नया शरीर ग्रहण करने का होता है पूर्व शरीर छोड़ने का होता है उस समय पूर्व शरीर में स्थित अपने अपने गोलकों में जो इंद्रियां हैं उनको खींच करके ले जाता है अपने साथ तो केवल स्थूल शरीर मात्र छोड़ता है और जीव की उपाधि के रूप में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और अविद्या काम कर्म ये सब जीव के साथ अज्ञानी जीव के साथ चले जाते हैं इसलिए कर्माणु को जीव एक प्रारब्ध जैसा बना है भावी शरीर का उस शरीर की ओर वो प्रारब्ध ले जाता है कर्म के पीछे पीछे जीव जाता है कर्म आगे उसे मार्ग दिखाता है कि चलो तुम्हारा स्थान वहाँ है वहाँ मेरा फल तुम्हें भोगना है इसलिए उस शरीर में चलो ऐसा कर्म दिखाता है कर्म के पीछे जीव जाता है तो इस प्रकार ये अज्ञानी का होता है और ज्ञानी के तो कर्म का ब्रह्म ज्ञान से क्षय हुआ इसलिए पहले कहा कि क्षीयंते चाष्य कर्माणी तस्विन दृष्टि पर जिन कर्मों का फल फलोपभोग करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता था उन कर्मों का तो क्षय हो गया नाश हो गया हृदय ग्रंथी शब्द से कहा गया अविद्या और काम ये भी निवृत्त हुआ ब्रह्म ज्ञान से तो जन्म मरण के हेतु के न रहने से ब्रह्मज्ञानी का दूसरा जन्म नहीं होना है शरीरांतर ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त नहीं करना है तो शरीर को कहा जाता है स्थूल शरीर को भोगायतन, भोग का अर्थ है कर्म फलभूत सुख दुख का अनुभव और जीव जिसमें रह करके अपने किए हुए पुण्य पापात्मक कर्म का फल सुख दुख का अनुभव करता है उस शरीर को कहा जाता है भोगायतन तो जब कर्म ही नहीं है तो कर्म फल का अनुभव ही नहीं होना है भोग ही नहीं होना है तो भोगायतन की जरूरत नहीं है और सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है भोगोपकरण जो सूक्ष्म शरीर अंत पाती चक्षरादि इंद्रियां हैं ये सब भोग के उपकरण हैं तो जब भोग ही नहीं होना है सुख दुख का अनुभव ही नहीं होना है तो फिर भोग के जो उपकरण हैं इनकी भी आवश्यकता नहीं है अज्ञानी का तो कर्म विद्यमान होने से उसका उसे तो भोग होना है इसलिए भोगायतन की भी जरूरत है स्थूल शरीर की और भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर की भी जरूरत है ज्ञानी को भोग नहीं होने के कारण उसके जो भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर हैं सूक्ष्म शरीर अंत ये तत्व है प्राण आदि ये सब के सब यहीं पर विलीन हो जाते हैं अपने अपने कारणों में इसे बताया जा रहा है सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में सातवें मंत्र के और जो कर्म हैं और जीव हैं उपाधि न रहने से फिर उपहित जीव क्या होगा वो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होगा ये उत्तरार्थ में बताया जा रहा है तो सप्तम मंत्र का उच्चारण कर ले। कला पंचदश प्रतिष्ठा देवास्वे प्रतिदेवता कर्माणि विज्ञानमच आत्मा परे सर्व एकी की, भवंती। परे की भवंती। तो जीव की उपाधिभूत सोलह कलाएँ हैं जैसे चंद्रमा की सोलह कलाएँ होती हैं ऐसे जीव की भी उपाधिभूत सोलह कलाएँ हैं उन कलाओं को यहाँ पर कला शब्द से लेना वे प्रश्नोपनिषद में बताई गई प्राण श्रद्धा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इंद्रिय मन अन्न वीर्य टॉप मंत्र और कर्म लोक और नाम ऐसे ये सोलह कलाएँ हैं उन सोलह कलाओं में से यहाँ पर कला का एक विशेषण है पंचदश इसलिए पंचदश का अर्थ है पंचदस संख्या को यानि पंद्रह कलाएँ सोलह कलाओं में से पंद्रह कलाओं का लय बताया जा रहा है एक कला रहती है वो कौन सी अंतिम कला अंतिम कला कौन सी है नाम सोलह कलाओं में पंद्रहवीं कला है लोक और सोलहवीं कला है नाम तो जो ब्रह्मज्ञ महापुरुष है उनके उपाधिभूत प्राणादियों का तो लय हो गया लेकिन नाम आज भी उनका अनुवर्तित हो रहा है ना, वामदेव जी तो त्रिशंकुर ऋषि तो व्यास जी सुखदेव जी ये सब नाम ब्रह्मज्ञों के हम लोग जानते कि नहीं बृहदारण एक उपनिषद में एक वंश ब्राह्मण आता है उसमें सब शुरू से नारायण से ले लेकर के आज तक के लोगों की वो सब नामावली है तो वो नाम तो ब्रह्मज्ञ का भी रहता है नामात्मक कला क्योंकि श्रुति ने कहा है अनंतम वही नाम जो नाम है वह अनंत है वो चलता रहता है इसलिए नामात्मक कला को छोड़ करके बाकी जो कलाएं हैं 15 कलाएं उन 15 कलाओं को यहाँ पर पंचदश कला शब्द से लेना प्राणादि 15 कलाएं ये प्राणादि पंद्रह कलाएं जब तक रहती हैं तब तक संसार है और आत्मा संसारी है इन्हीं के कारण जन्म मरण होता है पंद्रह कलाओं को लेकर के ही जीवात्मा का एक स्थूल शरीर को छोड़ना दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण करना रूप मरण और जन्म हो रहा है और ये पंद्रह कलाएं नहीं रहेगी तो कहीं आना जाना जीव का नहीं है इसलिए ये है जीव के देहांतर की आरंभक कलाएं और इन देह देहांतर की आरंभक कलाओं का ब्रह्मज्ञानी के शरीरपात काल में ही अपने अपने कारणों में विलय हो जाता है ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि पंचदश कला प्रतिष्ठागता भवंती ऐसे ऊपर से भवंती पद का अध्याय करिए और प्रतिष्ठा शब्द द्वितीय बहुवचना है विसर्ग का लोप हो गया है प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है कारण प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ निकलेगा कारण तो ये जो पंद्रह कलाएं हैं वे प्रतिष्ठा शब्दी तो कारण में गता भवंती तो प्रतिष्ठा गता भवंती का अर्थ कारण में चली जाती है जैसे नदियां अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में चली जाती हैं विलीन हो जाती हैं ऐसे ये जीव की उपाधिभूत प्राणादि पंद्रह कलाएं चली जाती हैं अपने अपने प्रतिष्ठा शब्दित कारणों में कारण रूप हो जाती हैं ओ प्रारब्ध के कारण बाधित रूप से जब तक प्रारब्ध था तब तक स्थित थी ज्ञान होते ही वे बाधित हो गई और जैसे फिर प्रारब्ध के कारण टिकी थी वह इनको टिकाए रखने वाला प्रारब्ध भोग करके समाप्त हुआ तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही ये कला अपने अपने प्रतिष्ठा शब्दित तो कारणों में विलीन हो जाती हैं प्रतिष्ठा प्रतिष्ठागता भवंती का अर्थ है विलीन हो जाती है अपने अपने कारणों में उनका लय हो जाता है और ये जो प्राणादि कलाएँ हैं इन कलाओं के अधिष्ठात्री देवता भी भोगायतन शरीर में रहते हैं जब तक प्रारब्ध है तब तक ईश्वर के द्वारा नियुक्त है चक्षुरादि इंद्रियां बिना अधिष्ठात्री देवता के अनुग्रह के रूपादि विषयों को ग्रहण नहीं कर पाते अरूपादि विषयों का ग्रहण किए बिना जीवात्मा को उसके पुण्य पाप का फल सुख दुख का अनुभव नहीं होता इसलिए कर्म प्रारब्ध कर्म का फलोपभोग भोगायतन शरीर में रह करके भोगोपकरणों के माध्यम से जीव ठीक ठीक कर सके तो इंद्रिया तो है भोगोपकरण ये प्राणादि कलाएं, इन उपकरणों को चलाने वाले ऑपरेटर भी चाहिए ना जीवात्मा तो भोग में व्यस्त रहता है हर दूसरे कर्म करने में व्यस्त रहता और जब तक ये उपकरण नहीं चलेंगे इनको ऑपरेट नहीं करेंगे तो इनसे जो कार्य होना है वो कार्य नहीं हो पाएगा रूपादि का ग्रहण इसलिए चक्षुरूप जो उपकरण है उसको चलाने वाला ऑपरेटर है चक्षु इंद्रिय की अनुग्राहक देवता आदित्य स्रोत्र इंद्रिय को चलाने वाली ऑपरेटर देवता है दिशाएं घ्रां इंद्रिय को चलाने वाले अश्विनी कुमार ऐसे ये सब अलग अलग देवताएं हैं हाथ को चलाने वाली ऑपरेटर देवता है इंद्र वाघ इंद्रिय को चलाने वाली अग्नि तो इन सब देवताओं का अंश रूप से अवस्थान होता है प्रत्येक इंद्रियों के गोलकों में शरीर में कब तक जब तक प्रारब्ध हैं तब तक ये सारे आदित्यादि देवता अपने अपने अंश से हरेक जीव के शरीर में तत्त इंद्रियों के गोलकों में आकर के अवस्थित होते हैं और तब तक रहते हैं जब तक प्रारब्ध का भोग करके पूरा पूरा क्षय नहीं होता यानी मृत्यु तक रहते हैं फिर मृत्यु के समय वे अपने अपने अनुग्राहक देवता का जो मुख्य अंशी स्वरूप था ये तो अंश रूप से आ करके रहते हैं। तो आदित्य का अंशी स्वरूप है वह मूल आदित्य अंश है ये अनुग्राहक देवता जो यहाँ गोलक में आ करके बैठा वह अंश अन्स अपने अंशी में जाकर के मिलेगा अंशी को कहा जाता है प्रतिदेवता मूल मंत्र में दो शब्द हैं एक देवा और दूसरा प्रतिदेवता तो देव शब्द से तो लेना अनुग्राहक अंश जो अध्यात्म स्थूल शरीर में तत्त इंद्रियों के गोलक में आकर के अवस्थित हुए हैं देवताओं के अंश वे देव शब्द से लेना और प्रतिदेवता शब्द से लेना अंशी को अंशी देवता को तो देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु देवास्व भवन्ति ऐसा अनुह करना तो जो अनुग्रहाक अंश है देवताओं के वे अपने अपने अंशी में जाकर के अवस्थित हो जाते हैं ब्रह्मज्ञानी का जब शरीर छूटना होता है उस समय ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता ये कहा जाता है न कि न तस् प्राणा उत्क्रमंती अत्र वो उत्क्रमण जिसका होगा तो वो फिर दूसरे शरीर में चला जाएगा तो उन उनका तो उत्क्रमण नहीं होगा तो क्या होगा फिर यहीं पर नए होगा तो प्राणादि का तो लय हो गया अपने अपने कारणों में प्रतिष्ठा शब्द से बताया गया और इन प्राणादि के अनुग्राह देवता हैं अनुग्रहक अंश उनका अपने अंशी में विलय हुआ तो ये बताया कि पंचदश कला प्रतिष्ठा गता और देवा यानी अनुग्रहक अंशिया प्रतिदेवतासु सर्वे देवा प्रतिदेवतासु प्रतिदेवता गतावती गता भवन्ती का विलीना है विलीना विलीन हो जाता है उत्तरार्ध में बताया जा रहा है जो कर्म और जीव हैं ये भी क्या इनका क्या होता है तो इनका भी बताया जा रहा है स्वरूप लय ब्रह्म में उत्तरार्ध में इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल उत्तरार्ध की